पुराण कैलाश संहिता महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा तो सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार स्कंद जी कहते हैं मुड़े अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय अहम् ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद तत्वसी छांदोग्य उपनिषद अयमात्मा ब्रह्म मांडूक्य उपनिषद ईशावाच्यम इदम ईशा उपन प्राणोस्मे कौशिक उपनिषद प्रज्ञानात्मा कौशिक उपनिषद जदेह तदुत्रतरन्व कठोपन अनदेव तद्दो अदथी कषदत आत्मायामृत बृहदारण्यक उपन थये यदि सा तैत्रिय उपन अस्मि अहमस्म पर्रह्म परात्म वेद शास्त्रगुरूं तो स्वयंक्षण सर्वूतस्थित ब्रह्म तेवाहम न संशय तत्व प्राणोहमस् पृथिव्याोहस अ प्राणोहमस् तेजस प्राणोहमस् वायोहमस् आकाश से प्रोहमस्गुण सेड़ोहमस् सर्व सर्वात्मको संसारी यदूत यद भव्यम यमान सर्वात्मकोहम सर्व खद ब्रह्म सर्वहम विमुक्त यसौ योहम यो हंस सोहमस्ती चुका है अब अहम् ब्रह्मात्म का अर्थ बताया जाता है शक्ति स्वरूप अथवा शक्तियुक्त परमेश्वर ही अहम् पथ के अर्थभूत है अकार सब वर्णों का अग्रण्य परम प्रकाश शिव स्वरूप है हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया शिव और शक्ति के सहयोग से, से सदा आनंद उदित होता है मकार उसी आनंद का बोधक है ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ ऐसी भावना करनी चाहिए अब तत्व मसीह का अर्थ कहते हैं तत्वमसी इस वाक्य में तत्पद का वही अर्थ है जो सोहमशमी में सह पद का अर्थ बताया गया है अर्थात तत्पद सत्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा परंतु तत्पद नपुंसक है और तवम पुल्लिंग अतः तो परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपत्ति नहीं होगी यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा इसलिए सोहमसमी का सह और तत्वमसी का तत्व ये दोनों समानार्थक है इन महावाक्यों के उद्देश्य एक ही अर्थ की भावना का विधान है अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है अयमात्मा <coughs> ब्रह्म इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पर पुणलिंग रूप है अतः जहां अन्वय में बाधा नहीं है अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है यह इस वाक्य का तात्पर्य है अब ईशा वाष्म सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं परमेश्वर से रक्षि होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है अब प्राणोश्मी प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है जो यहाँ है वहाँ है ऐसा चिंतन करे यहाँ यत तत् अर्थ क्रमशः यह और सह है अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है उपर्युक्त वाक्य में यदमूत्र तदन्वेय इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो मूत्र स इह स्थित अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस्लोक में भी स्थित है इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभिष्ठ है